परिवार में सभी का दुलार पाता हुआ यह सुंदर बालक दिन प्रतिदिन शशिकला के समान बढ़ने लगा आयु वृद्धि के साथ ही उसमें चंचलता की वृद्धि होने लगी और उसकी शैतानी के मारे सभी की नाक में दम आ गया भय प्रदर्शन भर्सना और डांट फटकार किसी का कुछ भी असर ना होता पुत्र का क्रोध एवं अभिमान देखकर कर माँ भुवनेश्वरी कुछ उपालम्भ था प्रकट करती हुई कहती इतना सिर ढूंढकर शिव के पास एक पुत्र की कामना की थी परंतु उन्होंने मानो यह एक भूत भेज दिया काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने संतान को वश में लाने का एक उपाय ढूंढ निकाला उसका क्रोध शांत करने के लिए वे उसके सिर पर जल डालती या फिर भय दिखाती हुई कहती यदि तू शैतानी करेगा तो शिव तुझे कैलाश में नहीं जाने देंगे और आश्चर्य उपाय राम बाण सा कारगर होने लगा पितामह दुर्गा चरण के साथ धारणा हुई थी कि देहांत के बाद दुर्गा चरण ही पुनः नरेंद्र के रूप में आए हैं इतना ही नहीं बालक का मन भी पितामह के ही समान था साधु संन्यासियों के द्वार पर आते ही नरेंद्र उनकी ओर दौड़ पड़ता तथा तो उनकी मांगी हुई चीज बिना किसी से पूछे ही तुरंत घर के भीतर से ले आता किसी के मना करने पर भी वह नहीं मानता था एक बार नए कपड़े पहनकर नरेंद्र सभी को गर्व के साथ दिखा रहा था कि द्वार पर नारायण हरि की आवाज़ हुई साधु की पुकार सुनते ही नरेंद्र वहां आ पहुँचा और यह जानकर कि साधु को कपड़े की जरूरत है अपना नया वस्त्र उनके हाथ में दे दिया इतना छोटा वस्त्र पहनना संभव न था अतः साधु ने उसे अपने सिर पर बांधकर विदा बिदा ली विश्वनाथ भी साधुओं पर श्रद्धा रखते थे तथापि इस घटना के बाद से घर में साधु के आने पर नरेंद्र को उनके पास आने नहीं दिया जाता था परंतु चतुर बालक उनकी उपस्थिति का आभास पाते ही दूसरों को पता न लगे इस प्रकार ऊपर से वस्त्र आदि गिरा दिया करता और पालकों की बुद्धि को पराजित कर पाने के आनंद और संतोष से उत्फुल्ल हो उठता उसकी उत्पाद से तंग आकर जब उसकी बड़ी बहनें उसे पकड़ने बढ़ती तो शुचि अशुचि में समान बुद्धि रखने वाला नरेंद्र भाग नाली या कूड़े के ढेर पर जा खड़ा होता और मृदु हास्य के साथ उन्हें चिढ़ाते ही कहता पकड़ो ना पकड़ो ना जीव जंतुओं के प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम था बंदर बकरी मोर तोता कबूतर और कितने ही बिलायती चूहे उसके स्नेह पात्र थे एक गाय से भी उसे काफ़ी प्यार था और इसी प्रकार पिताजी के घोड़ों के प्रति भी उसका प्रेम था उन दिनों कलकत्ते में घोड़ा गाड़ियों का प्रचलन था सामने की ओर ऊंचाई पर बैठे कोचवान को जोर की आवाज के साथ चावुक घुमाते हुए बलवान घोड़ों वाली गाड़ी को तेज रफ्तार से सर्वत्र दौड़ाते देखकर नरेंद्र के मन में भी उसी प्रकार स्वाधीन सबल सारथी बनने की इच्छा उदित हुआ करती थी एक दिन घोड़ा गाड़ी पर ना कि गोद में बैठा नरेंद्र कहीं जा रहा था गाड़ी में पिताजी ने पूछा बिले बड़ा होकर तू क्या बनेगा नरेंद्र ने बेझिझक उत्तर दिया सईस या कोचवान नरेंद्र का अधिकांश समय अस्तबल में ही बीतता था इस चंचल बलवान बालक की दृष्टि में दुर्दमनीय घोड़ों को वस में लाना अवश्य ही एक चित्ताकर्षक बात थी रामायण में राम और सीता की कहानी पढ़कर बालक का मन उनके श्री चरणों में औनत हो गया था एक दिन वह एक पड़ोसी ब्राह्मण बालक की सहायता से बाजार गया और सीता की एक युगल मूर्ति ले आया फिर दरवाजा बंद करके ऊपर के छोटे कमरे में पूजा में लग गया दोनों बालक ध्यानमग्न थे और इधर सारे घर में नरेंद्र की तलाश हो रही थी कहीं पर भी उसका पता न चलने पर सभी लोग छत पर गए द्वार बंद देख जोर लगाकर उसे खोला गया द्वार खुलते ही ब्राह्मण बालक सिर पर पांव रखकर भागा किंतु अंदर का दृश्य देखकर आगंतुकों की आंखें विस्मय से चकित हो गई नरेंद्र ध्यान में डूबा हुआ बैठा था उसे बाहर का तनिक भी होश नहीं था परंतु इतने श्रद्धा के भाजन होते हुए भी सीताराम नरेंद्र के चित्त पर अधिक दिन स्थित नहीं रह सके क्योंकि पिता के अस्तबल के सर्वज्ञ सहेस ने उसे बतलाया विवाह करना बहुत बुरा है अब नरेंद्र विकट समस्या में पड़ गया एक ओर तो उसने माँ के मुख से राम और सीता के अलौकिक प्रेम की वह गाथा सुन रखी थी जो युग युग से इस घोर संसार में हिंदू समाज का मार्गदर्शन करती आई है और दूसरी ओर आज संसार ताप से दग्ध इस विश्वस्त स के मुँह से ऐसा कठोर सत्य आंखों में आंसू भरे नरेंद्र ने जाकर अपनी समस्या माँ के सम्मुख रखी माँ ने हंसकर स्नेहपूर्वक कहा बिले इसमें चिंता की क्या बात तू शिव की पूजा किया कर शाम के धुंधले में नरेंद्र छत पर गया और थोड़ी देर तक सीता राम की मूर्ति की ओर चुपचाप एकटक ताकता रहा फिर एक दीर्घ निःश्वास के साथ उसे उठाकर नीचे सड़क पर फेंक दिया ऊपर से फेंकी हुई मिट्टी की मूर्ति राजपथ के कठोर आघात से आवाज के साथ चकना हो गई दूसरे दिन शमशानवासी सन्यासी शिव ने आकर सीताराम का आसन ग्रहण किया एक दिन शिव के चिंतन में मग्न नरेंद्र को कमर में कौपिन की भांति एक गिर वस्त्र पहनकर घूमते हुए देख माँ ने प्रश्न किया यह क्या है रे बाल सन्यासी ने उल्लासपूर्वक उत्तर दिया मैं शिव बना हूँ बालक होने के बावजूद ध्यान पारायणता उसका स्वाभाविक गुण था उसने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुन रखा था कि ऋषि मुनि ध्यान में इतने तन्मय हो जाया करते हैं कि उनकी जटाएं क्रमशः बढ़ते बढ़ते वट वृक्ष की जड़ों के समान भूमि में प्रवेश कर जाती है ध्यान में बैठा नरेंद्र बीच बीच में देख लिया करता कि उसका भी वैसा हो रहा है या नहीं ध्यानमग्न नरेंद्र की जटाएं भूमि में प्रवेश नहीं करती परंतु उसका मन एक अज्ञात राज्य में प्रवेश करके खो जाता था एक दिन ध्यान में तल्लीन नरेंद्र के बगल में एक भयंकर नाक फन निकालकर खड़ा हो गया सास जो बालक था वह भय से चिल्ला उठा परंतु नरेंद्र की बाहि चेतना न लौटी हल्ला गुल्ला सुनकर बड़े लोग भी वहां आ पहुंचे और वह दृश्य देख भय एवं विस्मय से स्तब्ध रह गए थोड़ी देर बाद नाक के स्वयं ही चले जाने पर सबने चैन की सांस ली